भेद ज्ञानता ज्ञान भेद परमात्मा में नहीं एक है एक चीज आनंद रूप है स्वयं प्रकाश मान है एवं विशुद्ध वस्तु ज्ञा प्रत्यक्ष फल मह विशुद्ध वस्तु शुद्ध वस्तु अद्वितीय आत्मा है उसके ज्ञान से फल प्रत्यक्ष होते हैं रणु रणु ध्यान मथने सतत मथनेत उदिता ज्वाला उदिता ज्वाला सर्वा ज्ञाने दहेत सर्वा ज्ञानेंधन दहे मात्मा ज्ञान मथने उदिता ज्वाला एवं आत्मा रणो ध्यान मंथने सततन करते अवगति ज्वाला उदिता सर्वाज्ञान इंधन दरण मंथन करके अग्नि प्रकट करते है का एक नीचे रहेगा ऊपर एक काष्ठ मंथन करते अग्नि प्रकट हो जाती है जो अरह दाल खाते हैं उसके लकड़ी इतने मोटा लकड़ी हो जाएगा इतने रख करके थोड़ा छेद करके और एक हिस्सा करके थोड़े ऐसे ऐसे घुमाएंगे नीचे लकड़ रखकर नीचे में थोड़ा सा बीच में चैद करके इसमें रख घुमाएंगे ऐसे घुमाते से घुमाएंगे तो वो रोई नारियल के थोड़ा वो रखते तो अग्नि बपट हो जाती है देखा है बहुत बार करते हैं यज्ञ करते तो ऐसे करते वो जो मंथन करना है अपने कारण से नहीं होता है जो मजबूत हाथ होता है वो करते रहते हैं हम भी परिश्रम का सौल लेकर बैठ करके करेंगे पड़ते समय सब लोग हाथ गर्म हो जाए छोड़ देंगे वो भी जो करने वाले वो भी कोई एक छोड़ देगा दूसरे करेगा एक छोड़ देगा सब लोग नहीं कर पाते ऐसे करेंगे एकदम तो धुआं जैसे निकला किंतु सब तक तो हाथ में हाथ में भी अग्नि पकड़ जाएगा ये भी गर्म लगेगा तो वहां क्या अग्नि यहाँ भी अग्नि जैसे फिर तो छोड़ देंगे फिर ऐसे करते करते को कोई एक व्यक्ति वो फिर नया नया शुरू करना पड़ेगा छोड़ जाता और कोई गर्म करेगा तो कुछ नहीं वो अंतिम तक करना पड़ता है बीच में छोड़ जा गया फिर कोई कोई बैठ करके अब चला वो दूसरे बोलेंगे चलो नहीं करते नारी प्रकार आत्मा अरण्य है नीचे कास्ट है यहाँ आत्मा रूप अरण्य मुझे मथन करते अरण्य दूसरे के द्वारा यहाँ मथन क्या है ध्यान रूप मथन ध्यान ध्यय चिंतायाम ढापे ध्ययी ध्यान बनता है तो ध्यान लूट हो जाने से ध्यान कितने पहले पहले आधे चौपद हो जाएगा, <laughs> जाएगा।, जाएगा ध्यान लूट से तो लूट करो अन्न वर्णा को ध्यान बन जाएगा ढेय चिंता ध्यान चिंतन लगातार आत्मचिंतन यही मथन है जिसने के मथन कर तो ये ध्यान मथन ये मथन ऐसे करना होता है जैसे वहां अरण्य मथन करते अग्नि प्रकट होने तक करना पड़ता है और कहेंगे थोड़ा पांच मिनट मतन करें करेंगे सारा जीवन वर्ग करते रहो अग्नि प्रकट नहीं होगा अग्नि प्रकट होने तक करना पड़ेगा यहाँ इस प्रकार साक्षात्कार अग्नि ज्ञान रूप अग्नि प्रकट होने तक ध्यान रूप मथन करेंगे ध्यान मथने सततम करते निरंतर छोड़ जा तो फिर नया पड़ता है पहले का कोई काम नहीं था ठंडा हो जाता है अग्नि मंथन निरंतर करेंगे सब तो अवगत जला उद्दीता सब तो ज्वाला प्रकट होती है अग्नि करेंगे तो फिर जला अग्नि हो जाती है फिर अग्नि जला होने पर क्या सर्व अज्ञान ईंधन दूप ईंधनों को नष्ट कर दीजिए अग्नि प्रकट होने पर ईंधन को जला देती है इसी प्रकार ज्ञान रूप अवगति रूप जो साक्षात्कार रूप ज्वाला उदित प्रकट होने पर उदय होने पर सर्व अज्ञान रूप इंधन को दहन कर देगी ज्वाला नहीं। आत्मा अंत में वो यहां जो आत्मा में मंथन करना है आत्मा विषय को ध्यान करना है चिंतन करना है अंतकर्ण में विषय है आत्मा आत्मा अहमअ्म चिंतन करे किन्दु मंथन करना पड़ेगा अंतकर्ण में ध्यान अरणी तो आत्मा अंत में योग को निरोध करके सब तो हटा करेंगे पहले सब वृत्ति को हटाना पड़ेगा पश्चात तो हमर सिंह ब्रह्माकार वृत्ति करनी है और वृत्ति हटा कर खाली रह करेगा लया अवस्था बहुत ऐसा रह जाते वृत्ति हटा हट गया तो लया अवस्था बस ऐसे रह जायेंगे और ध्यान लगता है वो है विक्षेप हट गया तो अच्छा है लया अवस्था से लय संबोध है वृत्ति चले खाली शून्य होकर रहने नहीं होगा होकर रहने के लिए पहले अभ्यास करते हैं किंतु ब्रह्म ज्ञान अहमस्वी ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति करे वृत्ति प्रभाव चले तो अंतकर्ण में चिंतन होगा अंतकर्ण का परिणाम है वृत्ति यहाँ आत्मस अंतकर्ण में प्रयोग किया गया मन एवं उत्तरारणी उत्तरारण मन मन के द्वारा चिंतन करना है ध्यान तैरम थनम मणिक चिंतन करना है तूर्वक इनधिता उदगता ज्वालाूपा अवगति साक्षात्कार ज्ञान है, ये विद्या इंद्रनम, अज्ञानमेंूला जानसपर परिकर उसके परिवार सहकार किताब सबको अर्थात कार्य किताब को, और साथ के साथ, और को और ज्ञान रूप अग्नि बहन कर देती नासे थी। तो ऐसा होने पर फिर जो मुमुक्षु मुमुक्ष साराज्य अभिशिक आ गया ये देखेंगे कहा से आएगा साराज्य पढ़ो पढ़ो तो कहा है अर्थ कहेगा तो हो जाएगा किंतु अर्थों का अज्ञान सब नष्ट होने पर जो मुहमुखी है स्वराज्य में स्वस्म राज्राट सम्य राज्राट साम्राज्य को प्राप्त करता है स्वराज्य को प्राप्त करता है स्वराज्य अपने स्वरूप में स्थित तो, है स्वराज्य में अभिषिक्त तो होता है तो कृतकृत हो जाता है सततं जीव अविद्या परिकल्पितां जीवपरुत्य अद्यापरिकमसी अपयाते सति जीव पर जीवपर अत्यंत्य अहमस् ब्रह्म अत्यंत के ज्ञान है अत्यंत के क्या है एक प्रकार ऐक्य है मीमांसा के मत में पंच में पट रहता है कपाल में घट रहता है नये लोग वहाँ समय समस्या रहता है मीमांसा के लोग कहते तादात में न रहता है वो तादात में क्या है भेद सहिष्णु अभेद भेद भी, अभेद भी मृत कपाल कपाल और मृत और घट में मृत्युन अभेद है कपाल भी मृते है घट भी अभेद है कपाल घटने और कपाल तो घटत है ने तो मृदूपन से अभेद भी है कपाल तो घटत तो भेद भी भेद को सह करने वाला अभेद को तादात में कहते न भेद सहिष्ण अभेद भेद सहिष्ण अभेदन अभेद से क्या होता है कपाल से भिन्न घट नहीं है किन्तु घट से भिन्न कपाल है घट नष्ट होने पर भी कपाल रहता है कारण से भिन्न कार्य नहीं है कार्य से भिन्न कारण है कार्य नष्ट होने पर भी कारण रहता है मृत्यु रहती है ये तादाद में ऐसा नहीं लेना कि जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं कि ब्रह्म जीव से भिन्न ऐसा नहीं है अत्यंत ईक्य है क्योंकि लक्ष्यार्थ लेना है दोनों शुद्ध है वहां नहीं कि एक अधिष्ठान और एक अध्यक्ष ऐसा नहीं है अधिष्ठान अध्यक्ष में ऐसा होता है रजू से अतिरिक्त सर्प नहीं है राज्य में कल्पित सर्प रजू से अतिरिक्त नहीं है किंतु कल्पित सर्प से भिन्न रजू है नजुम ऐसे बाद सर्प नहीं रहने पर रजूरा ऐसे सर्प से भिन्न रजू अधिष्ठान अध्यस्त से भिन्न है अध्यस्त अधिष्ठान से भिन्न नहीं है इस प्रकार ब्रह्म जीव में नहीं, नहीं।, नहीं लेना अत्यंत अत्य ज्ञान होने पर अविद्या परिकल्पित अंधकार है, अविद्या अंधकार तमसी निश्चय अज्ञान नष्ट होने पर परमात्मा स्वयं आविर्भवती स्वयं प्रकाश मन अंधकार नष्ट होने पर स्वयं प्रकाश होता है अरुनेती। अरुने पूर्व संतम से हृते पूर्व संतम सत आविर्भवेदात्मात्मा स्वयं स्वयं पूर्व संतम सूर्य उदय होने के पहले अरुणोदय समय है लालपन दिखता है प्रकाश दिखता है सूर्य दर्शन होने के पहले प्रकाश हो जाता है सब दिखने लगता है और प्रकाश है गाढ़ में रहता है सूर्योदय के आध घंटे पहले देखो प्रकाश सूर्य दर्शन नहीं हुआ किन्तु तो अंधकार नष्ट हो गया जिस प्रकार अंधकार कम हो जाता है गाढ़ अंधकार इसी प्रकार बोधे न पूरे संतम से हृदय अरुण्य था जैसा के द्वारा गाढ़ अंधकार निवृत्त हो जाता है और सूर्य प्रकाशमान होते बाद में ठीक इस प्रकार से अंधकार नष्ट होने पर सतः आविर्भवित आत्मा स्वयं आत्मा आविर्भूत तो हो जाता है अंशमान अंश किरण किरण वाला सूर्य अंशुमान जैसे स्वयं प्रकाश उदय होते हैं उसके पहले अंधकार नष्ट हो जाते हैं ठीक इसी प्रकार ज्ञान से अज्ञा नष्ट हो गया तो आत्मा स्वयं प्रकाश मानी आविर्भूत तो प्रकट हो जाता है अरुणे न प्रकाश न आदो अंधकार अंधकारिक निवृत्ति होने पर अंशमान सूर्य ऐसा आविर्भवे आविर्भव दिल से प्रकट होते ही भगवान सूर्य सद्वत आत्मा त्यर्थोधे अपना सर्वदा अप्राप्तेव कदा कदा प्राप्तो तो कहीं दिखता नहीं पर शास्त्र से कहते हैं परोक्ष स्वभाव तो अप्राप्त ही है प्राप्त ही नहीं अप्राप्त है कदा प्राप्त भवे कब प्राप्त होगा कंका करते है कहीं पर प्रत्यक्ष तो दिखता ही नहीं इसे यदि प्रत्यक्ष होता प्राप्त होता तो दिखता दिखता नहीं तो प्राप्त ही तो प्राप्त होगा शंका करने से तो उत्तर कर देते ही आत्मा, आत्मा, या प्राप्त या प्राप्त आत्मा तु प्राप्तो प्राप्तो आत्मा आत्मा प्राप्तवद प्राप्तवद प्राप्तवद प्राप्तवद भाति भाति सकंठा सकंठा सततवद प्राप्तो ते प्राप्तवद सकता आत्मा तो सततम् प्राप्त निरंतर प्राप्त है आत्मा तो अपना स्वरूप स्वरूप अप्राप्त कैसे होगा स्वरूप अप्राप्त कभी नहीं नित्य प्राप्त है नित्य प्राप्त है तो अप्राप्त कैसे भान होता है तो कहीं तो, तो लगता नहीं प्राप्त है हमेशा परीक्षा लगता प्राप्त नहीं तो अप्राप्त वे अविदे अप्राप्त उसके ज्ञान नहीं होने से अप्राप्त जैसे लगता है वस्तु तो अप्राप्त नहीं है अप्राप्तव भवती अविद्या के अज्ञान के कारण अज्ञान के कारण जैसे महान होता है और अज्ञान नष्ट हो जाएगा तो तन्ना से प्राप्तवध भाति अज्ञान नष्ट होने पर आत्मा की प्राप्ति होती बात नहीं आत्मा तो प्राप्त है प्राप्तवध भाति प्राप्त जैसे लगता है स्वकंठ आवरण कंठ में आवरण माला है माला जैसे माला इधर चला गया ढूंढते माला कहाँ रह गया इधर मिलते आगे नहीं माला कहाँ रह गया कहाँ रहा किसने ले लिया और वो आए था वो ले लिया होगा इधर इधर अब बड़ा चिंता करते हैं और इधर नहीं देखते हैं माला तो बड़े दुखी है माला बहुत दिन सा, सा, <laughs> तो के साथ प्राप्त है अज्ञान के काम प्राप्त है और जो ज्ञान हो गया माला है तो सो कह माला मिल गई सब गई मिल गई मिला <laughs> क्या गलत तो अपने चोर कोई दूसरा नहीं अपने आप यहाँ रखा है तो जैसे वो खुश हो जाते हैं ना नहीं मिल गए करके बड़े दुखी हुए थे बहुत कीमत हो गई बहुत दिन की माला है कहाँ चलेगी बड़े दुखी है कीमत कम भी हो आसक्ति हो जाती माता में <laughs> ये कहाँ चलेगी <laughs> एक बहुत कलम है एक कलम कहा गया कलम <laughs> कलम है कलम का आभार नहीं कलम कहाँ गया ये लगता है कहाँ गया तो ऐसे लगता है वो बड़े दुखी हो जाते हैं अरे मिल गया तो खुश है अपना इस प्रकार अपना स्वरूप तो अपराप्त नहीं है नित्य प्राप्त है अज्ञान के कारण अपराप्त जैसे होता है प्राप्त तो अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं प्राप्त की प्राप्ति है दो प्रकार है एक अप्राप्ति की प्राप्ति है एक प्राप्त की प्राप्ति अप्राप्ति की प्राप्ति तो इसे प्राप्त होगा वास्तव और जो प्राप्त की प्राप्ति है प्राप्ति नहीं है पहले से है और अज्ञान के प्राप्त अप्राप्त होता था ज्ञान के कारण प्राप्त हो गया मतु तो ये प्राप्ति नहीं फिर भी प्रयोग होता है गुण प्रयोग ये प्राप्त की प्राप्ति परिहार इस प्रकार दो प्रकार है अपरिहृत से परिहार और परिहृत से परिहार अपरिहृत परिहार पहले नहीं था महिला के पैर में लग गया धोकर साफ कर दिया अपरिहृत का परिहार हो गया अपरिहित का परिहार क्या है उसमें रज्जू लग पैर में डर गया साफ लग गया डर करके बैठा है तो बाद में बहुत देखा तो परिहारो पहले सर्प नहीं था और ज्ञान के कारण सर्प भ्रम था देखा सर्प नहीं था खुश हो गया परिहार इस प्रकार आत्मा की जो प्राप्ति है अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं नित्य प्राप्त है इसलिए प्राप्तव भाती तन्ना से तथिका लेंगे अविद्या तन्ना में समाधि कैसे हो गया विग्रह यही देखना पड़ेगा यही पूछने का अविद्या है सस्या ना तनास सी करना पड़ेगा सस्या नाश तसनाश भाती अपना जैसे सकुंठ आवरण टीका में आत्मा सर्वत्र परिपूर्ण तो है व्यापक है वो एक स्थल है जहाँ आकाश नहीं हो mm -hmm. आकाश का कारण आत्मा ब्रह्म भी कहीं अभाव उसका ऐसा नहीं सोचता है सर्वत्र व्यापक परिपूर्ण है। आनंद करते स्वरूप प्राप्त है वो जो परिपूर्ण व्यापक है सर्वत्र है अप्राप्त कैसे होगा प्राप्त ही है अविद्यावसात भ्रांति से अप्राप्त भाती लोग प्राप्त नहीं ज्ञान होने का अज्ञान अविद्या की निवृत्ति हो पर अभिध्या ना तो आवरण है अभिज्ञा होने पर ज्ञान कैसे हो गया वाक्य श्रवनाथ वेदांत वाक्य श्रवण ज्ञान होने पर अभिद्ध होने से प्राप्त जैसे लगता है कंठगत चामीकरण कंठगत चामीकर सुवर्ण भूषण आदि वो जैसे प्राप्त हो जाता है इसी प्रकार नीव से परमात्मकम आसंख्या परमात्मा के देखता एकता के जीव की परमात्मा सर्वज्ञ सर्वृतिमा है जीव दुखी रो रहा कहा असंख्या स्थान पुषवद्भ्रांत्याषव्रत्या ब्रह्मी जीवता ब्रह्मी जीवता जीव से तात्व जीव से दृष्टि निवर्त सम्य दृष्टि भ्रांतिया जीवता के रूपे निवर्तते पेड़ दिया देखा तो भ्रांत्याुषव रात को देखा कोई कड़ा है दरवाजे बंद कर के करेगा बाहर नहीं निकले चोर कड़ा है और दूसरे दिन देखा तो चोर नहीं थानु भ्रांति तेज था हो जाता है पुरुष वत पुरुष भ्रांतिवती इसी प्रकार भ्रांतिया ब्राह्मी जीवता कृता ठाणे में पुरुष भ्रांति जिस प्रकार है इसी प्रकार ब्रह्म में जीवता ठाणु निश्चय हो गया ठूंठ है पुरुष बुद्धि नष्ट हो जाती है जीव सतात्विक रूपे सम्यक दृष्टि तात्विक स्वरूप आनंद रूप ब्रह्म साक्षातकार हो जाने पर सम्यक तात्विक रूपे सम्यक दृष्टि समय दुष्ट का साक्षात्कार तो तो करके संख्या से डरते तथे अभिवेक अभिवेक अज्ञान के कारण ब्राह्मण जीवत्म आरोप जीव तो आरोप करेगी आरोप विवेक भय करता है दुखी होता है यदा पक्म से आदि वाक्य उपजन वाक्य उपजनिवेक दृष्टिया वाक्य उपदेश जनता तो। वाक्य उपदेश जानित बा... वाक्य उपदेश वाक्य उपदेश होने पर ज्ञान होता है विवेक दृष्टिया जीव से तात्विक रूप mm. से सम्यक दृष्टि तात्विक रूप से साक्षात्कार हो गया सम्य दृष्टि कल्पित जीवत्म निवर्त क्योंकि जीवत् कल नष्ट हो जाएगा तदेव तो तद तदेव एसे तद ब्रह्म हम ब्रह्मवाहमी जानीयातव ब्रह्मवाहम त्रम अहम इसकार करे सर्वत सत्तम वाक्य से अहम ब्रह्म से साक्षात्कार करे तो जीवत्व नष्ट हो जाएगा तो ब्राह्मणी जीवता अहम मम देहाम शरीर मम अहम मम इसको कथंता रमता देहाम बुद्धि और धनपुत्र पितामाते मम तो बुद्धि ये ज्ञान ज्योतक हे के ज्ञान देहादि अहम बुद्धि है परिचन्न है ब्रह्म ज्ञान कहते होगा इतिहाशंका कहते हैं तत्वस्वरूप तत्वस्वरूप अनुभवाद ज्ञान मंजसा अहम अमेति च्ञान बाधते दिग्भ्रमादिवत अमेमतुवाद ज्ञान मंजता अहमे ज्ञान बाधते दिग्भिवतुवात् उत्पन्न ज्ञानम सप्तस्वरूप से अनुभवाद सप्त स्वरूप अनुभव से अंजसा ज्ञान जो होता है अहम अमेटी ये अज्ञान अज्ञान कार्य दिग्भ्रमाधिपत बाध थे ज्ञान नष्ट कर देता है बाध कर देता है दिग्भ्रम दिशा भ्रम हो जाता है पूर्व क्या है पश्चिम क्या है मालूम नहीं कभी कभी नए स्थान में गया तो अपने घर इधर उत्तर के मुख है कहीं घर पूर्व के उमुखा है तो तो हमारे इधर तो, तो कि को <laughs> है उत्तर इधर सोया क्योंकि सोचा इधर सुबह सूर्य देखा सुबह सूर्य उदय सकते कोई क्यों बोलते यहाँ का थोड़ा कुछ ठीक नहीं क्या है उत्तर से सूर्योदय होते हैं क्योंकि घर के सामने हमारा उत्तर है, है। कहीं कमरा मिल गया घर के सामने है पूर्व तो उनको घर के सामने तो उत्तर होता है यहाँ से पूर्व उदय यहाँ तो, दे तो उत्तर देता थी कोई समझदार व्यक्ति बोल था <laughs> पढ़े लिखे भी समझ पड़ा यहाँ आपको पता नहीं यहाँ उत्तर से सूर्य उदय <laughs> <laughs> मैं समझ मैं घर आशा गो मुख क्या होगा तो <laughs> कैमरा के सामने देखे सूर्य उससे उत्तर है दिग्भ्रम जैसे नष्ट हो जाता है हम हमेशा ध्यान में बात रहते हैं दिग्व जैसे नष्ट हो जाता है ऐसे ही जीवपरिया आभा, एक पर एकत्व अभ्यास निकवात्त एक निरंतराभ्यास करने से एक अनुभव होता है उत्पन्न ज्ञानम तदम मम से को बाधते दिग्भ्रमादिवत अनुभव दर्शन जैसे अनुभव होता है जैसे दिग्भ्रम नष्ट होता है अनुभवे अहम मम्मि नष्ट होती प्रत्यय नस् योगी विज्ञान चक्षुषा सर्व दृश्य जात स्वात्मन आवेदन पत्य दीत अहम मम ज्ञान नष्ट पर ज्ञानी ज्ञा के दर विज्ञान में ज्ञान रूप से क्यूसे जितने दृश्य वर्ग है सबको देखता अपने स्वरूप में अभेदन मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है हम अस्मी ऐसे दिखता है सम्य विज्ञान योगी योगी खिल स्वात्मनेखिलते योगी चक्षुषा ज्ञान चक्षुषा सम्यवात्मनेखिलमस्थित सम्यक विज्ञानवान योगी योगी उसको सम्यक ज्ञान होने पर वस्तु तो योगी वही है सम्यक विज्ञानवान अहम अर ज्ञान हो गया वही वास्तव योगी है तो ज्ञान होने पर सात्मने वखिल आत्मा जो कुछ सबको अपने में देखता है आत्मा में आत्मा से अति कुछ तो नहीं सब कुछ जैसे सपना से मेरे में अंदर है इस प्रकार आत्मा के अंदर सब कुछ दिखता है आत्मा से भिन्न नहीं आत्मा के अंदर मतलब देखता है एकमच सर्व आत्मान सब एक आत्मा ही है ज्ञान चक्षुष देखता है सम्यग विज्ञानवान योगी अधिष्ठान भूत सा अक्षरम विश्व स्थित पश्य अधिष्ठान आत्मा संपूर्ण विश्व देखता है विज्ञान ने चक्षुषा ज्ञान रूपित मृत्यु सुवर्ण का जितने कार्य सब कुछ सुवर्ण ही मिटे से बना गया घटा है आत्मा में जितने आत्मा से कुछ नहीं यद आत्मच प्रतृत्वात्वेशन्योअत्द्रष्टा श्रोता मंत्र आत्मा ही सर्व प्रमा सर्वभूतेष् मशगादिस्वी आत्मा है मतका वर्तमान स्वयं निरत ऐश्वर्य तारतम्यम थोड़ा अधिक ऐसा नहीं है कि मलिन भूते मलिन भूते जाति आदि अप्रस्य वहां भी कोई जाति वर्ण आदि कुछ प्राप्त नहीं है आत्मा में देहादि में इसलिए समान रूप ऐश्वर्यादि पश्च्य समान रूप से देखता है तो कि में में दियो, कुछ नहीं तदा कृत्य कृत्य हो जाता है स्वराज्य कृत्यकृत होती हो जाता है ज्ञान होने पर एक साक्षात कार्य करता है हम एकं च ज्ञान चक्षुषा oh. ओनम पूर्णमीजमुदेनशमायमेविष्य